तीसरा प्रकरण आत्मज्ञानी आसक्ति से मुक्त हो जाता है इस प्रकरण में अष्टावक्र जनक से जो पूछते हैं उनके पीछे उनका मंतव्य यह है कि वे अष्टावक्र यह जानना चाहते हैं कि जनक को वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं या फिर यह जनक केवल बाह्य अभ्यक्ति दे रहा है अष्टावक्र जनक की परीक्षा ले रहे हैं अष्टावक्र कहते हैं आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी तू आत्मज्ञानी धीर को घन कमा धन कमाने में क्यों आसक्त है धन से यह तात्पर्य वित्त पद प्रतिष्ठा वैभव सम्मान आदि सभी से है आत्मज्ञानी की इन सब में आसक्ति नहीं होनी चाहिए इन्हें आर्जित अर्जित करना बुरा नहीं है इनमें आसक्ति होना बुरा है ईमानदारी से कर्तव्य और कर्म करो जो मिलता जाए उसे स्वीकार करते चलो पर उसमें आसक्त मत हो जाओ अनासक्त भाव से जीवन जियो आगे अष्टावक्र कहते हैं जनक काम उद्भूत ज्ञान का शत्रु है फिर भी वृद्ध एवं दुर्बल पुरुष तक काम भोग की इच्छा करता है यही आश्चर्य है मनुष्य की जितनी भी वासनाएँ हैं काम उनमें सबसे प्रबल है काम से ही जगत की उत्पत्ति हुई है अतः काम हेय नहीं है उसमें आसक्त होना हेय है भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में कहा है कि धर्मानुकूल काम भी मैं ही हूँ मर्यादित भोग उचित है उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए आत्मज्ञान के बाद भी यदि जनक भोग की इच्छा रखता है तो उसे आत्मबोध हुआ ही नहीं है जनक जो अपने चेष्टागत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है वह व्यक्ति स्तुति और निंदा से भी कैसे छोप को प्राप्त होता है सारा संसार मेरा ही स्वरूप है ऐसा बोध हो जाने के बाद व्यक्ति को निंदा एवं स्तुति से छोप नहीं होना चाहिए अष्टावक्र जनक की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं जिससे वे समझ सकें किसे आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं जनक आत्मज्ञानी मृत्यु से निर्भय रहता है जो योग से प्राप्त भोगों में उसे न सुख होता है न दुख वह सभी स्थितियों में स्थित प्रज्ञ रहता है यदि तुम मृत्यु से भयभीत है प्राप्त भोगों में सुख दुख की अनुभूति करता है तो अभी तू आत्मज्ञान से कोशों दूर है अष्टावक् जनक की परीक्षा लेते हुए इस ढंग के सूत्र समाप्त कर रहे हैं